भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ दशमो जल भरत और राजा रघुगण की भेट श्रीशुकुवाच अथ सिंधु सौवीरपते रघुगणस्या व्रजत यक्षटे तत्कुपति पुषान्वेषणसम दैव नोपसादी स द्विधवर उपलब्ध ऐसि जुवा संघननांगो गोखरवधुरो मलमिति पूर्वविष्टि गृहित स गृहित गृह प्रथम अतर्दाह शिव काम श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार सिंधु सौ देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़ कर जा रहा था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 और पुरुषि वहत आहे वो सावृति क्रमत जीव पैरों तले दब न जाए इस डर से आगे की एक बार पृथ्वी देख कर चलते थे इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रघुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा अरे कहारों अच्छी तरह चलो पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो अथता ईश्वर वोपालंभ मुकर्णोपायरी मनसस्तम विज्ञापया तब अपने स्वामी का यह आक्षेपयुक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया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 जल्दी जल्दी नहीं चलता हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते सांसर्गिको दोषम एक क्या सांसर्गिका भवतम अर्तीशम्य कृपणवचो राजुगण उपासी वृद्धपी निसर्गेण बलात्कृत एसदुत्थित मनुरवीष्ट विस्पष्ट ब्रह्म तेजसम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 यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था तथा क्षत्रिय स्वभाव उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विजश्रेष्ठ थे जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगे अहो कष्ट भ्रातर व्यक्त मरो परिशातो दीर्घमान उचिन नातीपीवा नघननांगोजरसा चोपद्रुतौ भवान्न सखे नौवापर ए संघटनि बहु विप्रलब्धप्यदया रचित द्रव्य गुणकर्माशयस्वचरम कलवरे वस्तूनी संस्थान विशेषेहम अरे भैया बड़े दुख की बात है है अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया इतने दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोटे चले आ रहे हो तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटाताजा और हट्टा खट्टा नहीं है और मित्र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 और रूप हो गए थे अथ पुनः स्विविकायां विषमगतायां प्रकोपीत उवाच रघुगण किमदमरे झीवन्मृत मदीकृत भरतीशाचरसी प्रम्त क्षते करोमी चिकित्सा दंडपाणीरता यथथा प्रकृति स्वाम इति किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है यह देखकर राजा रघुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा अरे यह क्या क्या तू जीता ही मर गया है तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है मालूम होता है तू सर्वदा प्रमादी है अरे जैसे दंडपाणी यमराज उन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे एवं बहुब्धम अषमाणम नरदेवाजता तमसानुन मदेन तस्कृता से सगवत्के पंडित भगवान्ह्मणों ब्रह्मपूत सर्वूत शहृदात्मागेशरचरियात्पन्न मं को राजा होने का हुम था इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल रहा था वह अपने को बड़ा पंडित समझता था अतः रजतमयुक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला योगेश्वरों के विचित्र कहानी करनी कहनी करनी का तो उसे कुछ पता ही न था उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे सम्पूर्ण प्राणियों के स्रोहित एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे ब्राह्मण तयोजित व्यक्त मलब्धम भरतू समय सी वीर भार गर्यदि सी गम्य मध्वाम पीवे तिरासो नाम प्रभाद ने कहा राजन तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है उसमें कोई उलाहना नहीं है यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है यदि कोई मार्ग है तो वह वा चलने वाले के लिए है। मोटापापन भी उसी का है यह सब शरीर के लिए कहा जाता है आत्मा के लिए नहीं ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते स्थौल व्याधयम कलरिछा जरा निद्रारतिम्योरह मंदो दे जातम संति स्थूलता कृष्टा आदि व्याधि भूख प्यास भय कलह इच्छा बुढ़ापा निद्रा प्रेम क्रोध अभिमान और शोक ये सब धर्म अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं मुझ में इनका लेस भी नहीं है जीवन मृतत्व निर्मेर राज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 अपने ही स्थिति में रहता हूँ मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा शिशु कुवाचम एकतावध अनुवाद परिभाषयाम प्रत्युद मुनिभर उपशमशील उपरतामित उपभोगे न व्यपनयन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 स चापी पांडवीय सिंधुसोवीर पते सत्विज्ञायाँ समय श्रद्धायाधिताधी तुदयग्रथे मोचन दिजवच आश्रि बहुग्रंथसमतिया शिषा पादपूलम उपसिता क्षमा विगतनृपस्म्वाच सिंधुसोवीरनेशघुगण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 कस्व निगू चलती द्विजा विभरसूत्र कश्या कुछ शुक्ल देव आपने द्विजों का चिन्ह योग्योपवी धारण कर रखा है बतलाइए इस प्रकार प्रक्षण भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं आप किसके पुत्र हैं आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहां कैसे आपका पदार्पण हुआ है यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? ना हम बृषंके स राजभद्र ना त्रपथशूलान्यमस्य दंडात नाक सोमान्तपास्त्रान ब्रह्म कुलावान मुझे इंद्र के बद्र का कोई डर नहीं है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 प्रष्टुम प्रवृत्त किम हम तत्म ज्ञानकतीर्ण मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्रीहरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि श्लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है स वै भवान लोक निरीक्षणार्थम अव्यप्तलिंग विचर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 सो so, राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है उसका उन्मत्तादि को दंड देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है तनमे भगवान नरदेवाभिमान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 साम्ये नीता महदिमान स्वृत्ता नंगक्षम ध्यादिशूल पाड़ीन आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात् त्रिशूलपाड़ी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंथ्याम तैतायाँ पंचम स्कंधे दशमोध्याय